जिज्ञासा आजकल कुछ लोग ओम इस आकृति का ध्यान करते हैं क्या यह प्रक्रिया उचित है समाधान शब्द के विषय में लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है क्योंकि आजकल सुनते कम हैं और पढ़ते ज्यादा हैं। आजकल जितना ज्ञान लोगों को होता है प्रायः अक्षरों से होता है अतः जब मंत्र आदि का ध्यान करते हैं तो अक्षर ही दिखाई देता है इसमें कारण यह भी है कि व्यक्ति का शब्द की अपेक्षा रूप के प्रति अधिक लगाव है विचार करने से मालूम पड़ता है कि शब्द आकाश का गुण है और वह स्रोतेंद्रिय से ही ग्राही है जो वस्तु स्रोतेंद्रिय मात्र ग्राही है उसका ग्रहण नेत्र से कैसे हो सकता है परंतु मन रूप प्रधान है शब्द प्रधान नहीं अतः शब्द का विचार करने पर उसकी वृत्ति आकृति के ध्यान में चली जाती है वास्तव में शब्द का स्वरूप लिपि नहीं हो सकता क्योंकि एक ही वर्ण की आकृति हिंदी में अलग होती है तो बंगला में अलग और किसी अन्य भाषा में अलग ही होती है अतः मंत्र के विषय में यह बात ठीक से समझनी चाहिए कि वह शब्द रूप होने से केवल स्रोत्र ग्राह्य है वह नेत्र का विषय नहीं है मंत्र का ध्यान आदि करना है तो उसकी ध्वनि का ही ध्यान करना उचित है न कि आकृति का जिज्ञासा बिना दीक्षा लिए क्या किसी मंत्र का पुरस्करण कर सकते हैं समाधान विधिवत दीक्षा लेकर ही किसी मंत्र का जप पुरस्क आदि करने चाहिए यदि किसी को दीक्षा लेने में कोई समस्या है तो उसके लिए आगम शास्त्र के ग्रंथों में मंत्र ग्रहण का एक प्रयोग कहा गया है पर यह सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का विषय नहीं है जिसे विशेष जिज्ञासा हो उसे किसी जानकार व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए उस प्रयोग को करने पर व्यक्ति गुरु तत्व से मंत्र ग्रहण कर सकता है हाँ उसे पहले किसी अन्य मंत्र से दीक्षित तो होना ही चाहिए जिज्ञासा हमें प्रारंभ से कृष्ण के प्रति अनुराग है परंतु गुरुजी ने जो मंत्र दिया वह शिव मंत्र है जब मैं जप करता हूँ तो कृष्ण का ही ध्यान आता है मेरे मन में बड़ा द्वंद्व है कि क्या करूँ कृपया मार्गदर्शन दीजिए समाधान हम तो यही कहेंगे कि इसी मंत्र का खूब जब करें और कृष्ण का ध्यान करें इसमें कोई विरोध नहीं है गुरु जी ने सोच विचार कर ही दिया होगा राम जी ने कहा है और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पाव मोर सबको हाथ जोड़कर मैं यह गुप्त रहस्य कहता हूँ बिना शिव जी के भजन के मेरी भक्ति नहीं हो सकती इसलिए गुरु ने जो मंत्र दिया वह शंकर का ही नहीं कृष्ण का भी मंत्र है हम पूछते हैं कि जब गुरु के दिए मंत्र में तुमको संशय हो गया तो दूसरे से अन्य कोई मंत्र लेने पर संशय क्यों नहीं होगा गुरु जी ने तो कुछ सम समझ कर मंत्र दिया और तुम समझते हो कि गुरु जी ने जो किया वह ठीक नहीं है गुरु जी में बुद्धि अधिक है या तुम में गुरु ने तो कल्याण का उपाय दे दिया पर तुमको संशय हो गया और इधर कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वर मानस में प्रसंग आता है नारद जी ने शिव प्राप्ति के लिए पार्वती जी को मंत्र दिया पार्वती की परीक्षा के लिए सप्तरसी पहुँचे और कहा इस मंत्र से तो शिव जी कभी मिलेंगे नहीं नारद जैसे गुरु का दिया मंत्र कैसे तुम्हारा कल्याण कर सकता है हम तुम्हें मंत्र देते हैं तब पार्वती जी ने कहा ने नारद कर उपदेसू आप कह सतबार महेशू कहा महाराज मैंने नारद जी को गुरु बना लिया है उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगी स्वयं शिव जी कहे तो भी नहीं करूँगी ऋषियों ने कहा तब तो तुम्हें शिव नहीं मिलेंगे पार्वती बोली जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊँ शंभु नत रहो कुमारी शिव तो मिलेंगे ही चाहे मुझे करोड़ों जन्म धारण करने पड़े गुरु मंत्र और इष्ट के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए निष्ठा से ही फल होता है गुरु तो एक ही है और देवता एवं मंत्र भी एक ही है अलग अलग मंत्र तो व्यवहार मात्र है गुरु यदि शरीर हो तो वह मर जाएगा पर गुरु तो नित्य तत्व है इसलिए वास्तव में मंत्र ही गुरु है और तुम्हारा इष्ट देवता भी मंत्र में बैठा है मंत्र को तुम संभालोगे तो गुरु भी प्रसन्न हो जाएंगे और कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे यह विचार करो कि जब कृष्ण ने ही सर्वरूप धारण किया है तो शिव क्या दूसरे हो गए यदि कृष्ण धारी नहीं है तब तो वह कमज़ोर हो गया वही कृष्ण एक कार्य के लिए शिव बना एक के लिए गणपति और किसी कार्य के लिए उमा बन गया है तो एक ही अपने इष्ट के अलावा किसी और का दर्शन तुम क्यों करते हो जो शिव है उसकी परंपरा में आदि गुरु नारायण है इसलिए सन्यासी को प्रणाम करने के लिए ओम नमो नारायण कहते हैं जिस परंपरा में इष्ट नारायण है वहाँ गुरु शिव है गुरु और देवता में कोई भेद नहीं है तुम यदि गुरु के दी दिए शिव मंत्र को ही संभालोगे तो उसी मंत्र से तुम्हारे हृदयस्थ कृष्ण प्रकट हो जाएंगे इसलिए इस विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए